तो बुद्ध पुरुष के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए समझदार संत के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए हमारी नजरों में लेकिन उनसे तुम पूछो कि तुम क्या करते हो वो करता है तो फिर वो संत नहीं और संत है तो करता नहीं हम तो गुलाम नबीर के भाई हैं, गुलाम नबीर जा रहा था रास्ते से पूनम की रात थी कहीं नजर पड़ी कुए में देखा कि अरे रमजान के मैंने और आज आज चांद फंसा इधर कुएं में चांद फस गया बोले तू कुए में फस गया यार हमारी जाति वाले सब भूखे मरेंगे बाहर निकल खूब डांटा फटकारा पत्थर मारे बाहर निकल नहीं तो पिटाई करूंगा चांद कुएं में उसे बाहर निकले भी कैसे गुलाम नबीर ने कहा तू नहीं निकलेगा लेकिन मैं तुझे निकाले बिना जाऊंगा भी नहीं और रोजा भी मैं भी नहीं खोलूंगा और लोग भी नहीं खोलेंगे मैं ऐसा आदमी नहीं कि तुझे छोड़ दू मैं बड़ा कार्यकर्ता हूं मैं विशेष आगेवान हूं तेरे को बाहर निकाल के ही छोड़ूंगा महाराज रस्सा वस्सा कट्ठा किया और फांसा लगाया डाला कुएं में पानी हिला बोले अब हिलता है घबराता है लेकिन बाहर नहीं आता है जरा सा तो मान अतल घबराए से तो ही मानते तो कांपे से तो ही नहीं मानते तो। हराज हरेक की दुनिया अपनी अपनी होती है जगत कैसा है मत कहो दुनिया कैसी है उसका कोई बयान मत करो देखने वाला कैसा है जैसा देखने वाला है उस समय जगत ऐसा है कीड़ी की नजर में जगत अपना कौए की नजर में जगत निराला हाथी की नजर में जगत निराला मच्छियों का जगत निराला चूहों का जगत निराला संसारियों का जगत निराला साधक का जगत निराला कोई जैनी जा रहा है और उसने देखा किसी संन्यासी को उसके लिए वो साधु साधु नहीं जैनी के पास कोई बुद्ध पुरुष बैठा है जैनी के पास कोई कबीर बैठा है जैनी कबीर की अपनी मान्यता है कबीर का अपना अनुभव है और जैनिक गोयका के साधु तो उसको कहेंगे जो खूमती बांधे उबला हुआ पानी पिए और घर बार छोड़ा हुआ हो नंगे पैर हो कबीर नंगे पैर है न उबला हुआ पानी पीते न घर बार छोड़ा है जैनिक की नजर में कबीर कबीर नहीं है नानक कोई संत नहीं है ऐसे ही वाघरी के पास से कोई नानक गुजर जाए अथवा कोई जैनी फकीर सच्चा संत गुजर जाए ठीक से आता तो ऊ घरा पके फर तो खे पिन आवा ते हमें तो मरे है रहा माए बाप बाबा थे जम्बा जाच उसके लिए साधु होना लड्डू खाने के लिए साधु होना है उसके लिए साधु होना कोई लक्ष्य नहीं है तो वाघरी की दृष्टि अपनी है जैनी की दृष्टि अपनी है हिंदू की दृष्टि अपनी है मुसलमान की दृष्टि अपनी है और हिंदुओं में भी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी निगाह है एक कुटुंब में पांच आदमी और पांचों आदमी की अपनी अपनी निगाह से वो संत को देखते हैं भगवान को देखते हैं तो दृष्टि रेव सृष्टि जैसी दृष्टि ऐसी ही सृष्टि होती है जिस काल में जैसी दृष्टि उस काल में ऐसी सृष्टि तो जैसे जैसे तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाती है जितनी जितनी वासनाएं कम होती जाती है इच्छाएं कम होती जाती है और आप अपने आप में आते रहते हो घर में आते रहते हो उतना उतना आपको ख्याल होता है कि जीवन कितना मूल्यवान है सत्संग कितना मूल्यवान है और फकीर का शब्द कितना मूल्यवान है गुलाम नबीर ने क्या करा जरा बता दूंगा फांसा डाला खूब हिलाया फिर वो आप डोल बोल तो बिलाड़ी ना फेरो अंदर बोलो फांसो फेरवियो अने फेर हो। फेरा होता फेर होता कोई चट्टान में फस गया वो फांसा गुलाम नबी के यार अब तो तेरे को फसाया तो है निकाल के छोड़ूंगा जोर मारा अब चट्टान से जोर क्या चलता है बोले कुछ भी हो मैं तेरे को निकाल के छोड़ूंगा महाराज निकल नहीं रहा पसीना पसीना करूं बोले मैं मर्द की ओलाद हूं मैंने अपनी माँ का दूध पिया है अब तू कौन है माँ क्या है दूध क्या तू नहीं जानता केवल सुना सुना आए माँ का दूध पिया है ये सब अहंकार के खेल है मैं मारी बानो दूध पी तुझ आई जाते तारी बानो दूध पी धोए तो महाराज दो पांच दस झटके मारे और झटके मारे तो रस्सी टूट गई और पीठ के बल से वो बिचारा जा गिरा जा गिरा तो मूर्छित हो गया कुछ घड़ियों के बाद मूर्छा खुली और आंख खोली देखा कि आकाश में आया बोले ठीक है थोड़ी सी चोट लगी है लेकिन तेरे को लाके रख दिया तेरे को लाके मैंने रख दिया मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं हूं तो जो अपने आप में नहीं होता उसको मन कितने कितने धोखे देता है फिर गुलाम नबी हो कि गैमल हो किसी जाति व्यक्ति की बात नहीं जब तक हम अंतर्मुख नहीं हुए जब तक कार्य और कारण भाव को हमने नहीं जाना तो घटना घटेगी प्रकृति में अनुकूल और थोप लेंगे मैंने किया होगी प्रतिकूल कर देंगे कि इसने किया महात्मा बुद्ध का कोई शिष्य जा रहा था शिष्य का शिष्य दोनों जा रहे थे एक सांप तड़फ रहा था पेड़ के नीचे पास में कहीं थोड़ा दूरी पर तलाव था वो सांप तड़फा तड़फा न मरता है न जीता है कीड़ियों ने घेर लिया है और ऐसी बुरी हालत शिष्य ने देखकर गुरु से पूछा कि भगवान इसने ऐसा तो कौन सा कर्म किया होगा इतना तड़फ रहा है और कीड़िया उसको इतनी चिपक गई है अधमुह हो गया न मरता है न जीता है इसको देखकर बड़ी करुणा होती गुरु ने कहा कि कुछ महीने पहले अपने यहां से गुजरे थे और तुझे याद होगा एक मच्छी मार तालाव पर मच्छियां मार रहा था जो सामने तलाव है और तूने उसे रोका भी था हिंसा मत कर मत कर्म की जाल बोन लेकिन उसने तेरी बात उड़ा दी और हंस लिया वही मच्छी मार साफ हुआ है और वो जो मछियां है वो कीड़ियां हुई और एक दूसरे को सताते हैं उसने उनको सताया उनको सताता कर्म की गति चालू है कर्म नाश नहीं हुए वो मच्छियों को आटा डालता तो मछियां और कुछ बनकर उसको भी खिला देती है लेकिन खाने वाला और खिलाने वाला दोनों की यात्रा चालू रहती अंत नहीं होता जन्म मरण के चक्कर का अशुभ तो बांधता है लेकिन शुभ का कर्तृत्व भी बांधता है कर्म किए बिना रह तो नहीं सकते कर्म तो करना है लेकिन कर्त तो तुम्हारे में नहीं आए देखा आंख ने लेकिन आरोप कर लिया मैंने देखा सुना है कान ने वृत्ति के द्वारा मैंने सुना सोचा है विचारा है मन ने मैंने विचारा है निर्णय किया है वृत्ति बुद्धि वृत्ति ने मेरा निर्णय है तुमने अन्न जल खाया इस शरीर से पसार हुआ औ जीवड़ा माता के गर्भ में राके मारो दीकरो पैसो मारो परमेश्वर बैरी मारी गुरुन छोरा छाया साल बाबजी पूजा को करो क्या जीवन इतना अल्प हो जाता है जीवन इतना नपातुला हो जाता है कि हमको पता ही नहीं कि हम किस लिए जीते हैं ईमानदारी से देखो तो हर जीव जीता है मुक्त होने के लिए पढ़ते किस लिए है पास होने के लिए पास किस लिए होना चाहते हैं कमाने के लिए कमाते किस लिए खाने के लिए और खाते किसके लिए जीने के लिए जीते किस लिए है मरने के नहीं मरना कोई नहीं चाहता चिड़िया भी मरना नहीं चाहती भैया चूहा भी मरना नहीं चाहता जीते हैं मुक्त होने के लिए मनुष्य लेकिन हमारा मुक्त होना कैसे हमको किसी ने बंधन में डाला नहीं हमारी मान्यताओं ने हमारी पकड़ों ने हमको बंधन में, में डाल दिया हमारी ऐसे प्रकार की पकड़े हो गई इस प्रकार की मान्यता हो गई समझते कोई आकाश पाताल में बूथ बैठा है आकाश पाताल में देवी देवता बैठा और वो मुक्त करेंगे बूथ के भय को हटाने के लिए ताविज रख लिया अब ताविज गुम हो जाए उसका भय लगा है मैंने बताया था वो कहानी कि एक आदमी मरने पड़ा बुलाया अपने धर्म गुरु को मुलाजी को बुलाया प्रार्थना कर रहा है कि हे खुदा ताला तू मुझे माफ कर देना जो कुछ हो गया मुझे क्षमा कर देना थोड़ी देर में बोलता है कि हे शैतान तू भी मुझे माफ कर देना तो वो धर्मगुरु पूछता है कि क्या घड़ी में शैतान से माफी मांगता है घड़ी में खुदा से माफी मांगता है बोले पता नहीं न मैं पूरा शैतान हूं न मैं पूरा इंसान हूं पूरी शैतानियत भी नहीं किया और पूरा मैं ईमानदारी से भी नहीं जी सका मैं सच कहता हूं कितना भी धार्मिक आदमी हो कितना भी सच्चा हो कितना भी पवित्र हो फिर भी गहराई में उसको पूर्ण पवित्रता का अनुभव नहीं होगा क्योंकि पूर्ण तो एक परमात्मा है कर्ता कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता जानसुत राजा ने स्वप्ने में देखा कि हंस कह रहे हैं कि जानसूत का तेज क्या है मैं तो रैंक मुनि के तेज जो दूसरों को शांति और शीतलता देने वाला है दूसरों के अहंकार को परमात्मा में मिटाने वाला है जो दूसरे के सत्ता और सामर्थ्य ईश्वर के साथ एक कराने वाला है ऐसे रैंक मुनि के तेज में मैं विचरता हूँ ब्रह्मवेताओं के तेज में विचरता हूँ जानसूत के तेज में नहीं विचरता हूँ जानसूत ने सुना रैंक मुनि के पास गए छह सौ वापस दे दी रैंक मुनि नाराज हो गए हैं अब क्या किया जाए जांच करते करते पता चला कि रैंक मुनि कैसे प्रसन्न हो आदमी लगा दिए पीछे जिस हेतु जिस कारणों से रैंक मुनि प्रसन्न हो वे कारण उन्होंने खड़े कर दिए रैंक मुनि के चरणों में एक गांव भेंट कर दिया रैंक मुनि का जो जो जैसा रैंक मुनि को अनुकूल लगे ऐसा उन्होंने वातावरण कर दिया और रैंक मुनि रैंक नाम गाँव का रख दिया कहा कि भगवान अब ये गाँव तो मैंने आपके चरणों में अर्पण किया और मेरा सिर आपके चरण में अर्पण है में और मेरा राज्य कुछ भी नहीं है ब्रह्म विद्या के आगे तब रैंक मुनि प्रसन्न हुआ की ये अपनी मान्यता छोड़ना चाहता है रैंक मुनि को गांव की जरूरत क्या रैंक मुनि ने कहा कि राजन तू अन्न दान ये देकर सबको अपना मानना चाहता है या सबको मैं खिलाता हूँ लेकिन सबके अंदर जो बैठा है उसमें यदि तू स्थिर हो जाएगा तो तेरे को अनुभव होगा की ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं उत्पत्ति और पालन करता हूँ मैं इतना महान हूँ ऐसा तुझे ज्ञान हो जाएगा बाहर के साधनों से तू दाता बनकर तेरी असीमता में तू नहीं पहुंचेगा बाहर के धन से तू पूर्ण धनी नहीं होगा बाहर की सत्ता से तेरी पूरी सत्ता नहीं होगी बाहर के राज्य से तेरा पूरा राज्य नहीं मिलेगा इसलिए कबीर कहते हैं, दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर राज मिलो अविनाशी तुम उस अचल को जान लो फिर अचल की सत्ता से ब्रह्मा भी चल रहे हैं, विष्णु भी, भी चल रहे है महेश भी चल रहे उस अचल चैतन्य का अनुभव कर लोगे तो तुम्हारा ये धन जान सुख सम्पत्ति जो ससीम है वो तुम्हें असीम मालूम होगी तुम्हारा शरीर न होते हुए भी तुम रहते हो और तुम ऐसे अखुट हो तुम ऐसे व्यापक हो कि सच पूछो सब तुम्हारा ही खाते हैं और सब तुम्हारे में ही जीते हैं तुम इतने व्यापक हो साक्षात्कार होता है तब बुद्ध पुरुषों का ये अनुभव नहीं होता कि मेरा इतना आश्रम है मेरे दो हजार शिष्य हैं अभी पचास हजार शिष्य हुए फिर पांच अज, पा, पचास लाख होंगे और पचास लाख शिष्यों का मैं गुरु नहीं जब तक ऐसा याद है उसको मैं पचास लाख शिष्यों का गुरु हूँ तब तक वो महात्मा नहीं नेता है धर्म का नेता हो सकता है महात्मा को तो पचास लाख की सीमा नहीं होती पचास करोड़ की सीमा नहीं ये जगत नहीं लेकिन इससे भी अनंत अनंत जो जगत है उन सब जगतों का जो आधारभूत है वो महात्मा का अधिष्ठान महात्मा का अपना अनुभव है महात्मा को अनुभव है की तमाम तमाम आकाश गंगाए मुझमे है तमाम तमाम सूर्य मुझमे है तमाम तमाम चांद मुजमे है, है तमाम तमाम दुनिया मुजमे है और मैं उनमें हूँ वे बदल जाते नाश होते लेकिन मैं नाश नहीं होता आश्रम नाश हो सकता है लेकिन मैं नाश नहीं होता हमारे घर में आग लगे तो तुम भागोगे और महात्मा के घर में आग लगे तो बैठ नहीं रहेगा भागता तो वो भी नजर आएगा तुम भी नजर आओगे लेकिन तुम बोलोगे मैं भागता हूँ और वो बोलेगा ये भागता है फर्क हो गया तुमको कांटा चुभेगा तो तुम भी निकालोगे और महात्मा को चुभेगा तो भी निकालेंगे बुद्ध को चुभे तो उसे भी पीड़ा होगी और बुद्ध को चुभे तो पीड़ा दोनों को होगी फिर भी बुद्ध कहेगा कि हाय मुझे चुभ गया अब मैं बच गया और बुद्ध कहेगा जैसे चुभा था उसको मैंने बचा दिया बुद्ध अन्न खाएगा और बुद्धू भी अन्न खाएगा बुद्ध कहेगा ये मेरा जीवन है और बुद्ध बुद्धू कहेगा ये ही मेरा जीवन अन्न ही जीवन है मेरा और बुद्ध कहेगा कि अन्न अन्न इसका जीवन है मेरा जीवन और मरण इसके आधार पर नहीं है मैं अमिट हूं दृष्टि में फर्क है घाट वाले बाबा का नाम तो तुमने कई बार सुना है कोई प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर जा रहा था हरद्वार से तो मैंने मजाक की मैंने कहा देखो जा रहे हैं अभी फलानी जगह उनकी सभा एक बार में आया था लोग काले झंडे लेके भी खड़े होंगे ऐसा भी सुना है तो ऐसा कोई अपना कोई साधक को ऐसा कोई संत को अब वैसा तैयार करें कि अब राष्ट्र के बोले भाई जो संत है वो काय का उलझन में, में पड़ेगा जो ज्ञानी है वो उलझन में क्यों पड़ेगा ये लोग तो देश काल में बेचारे उलझे हुए हैं ज्ञानी देश काल में क्यों उलझेगा ज्ञानी वो अपना ज्ञान का राज्य छोड़ के फिर मेरा दे रहा कुर्सी में क्यों आएगा तो मैं क्या फिर क्या किया जाए बोले क्या किया जाए बस ऊंचे से ऊंचा साधको को ऊंचे से ऊंचा जाना चाहिए मैं ऊंचे कैसे जाए कैसे पहुंचे बोले विचारों से पहुंचा जाता है कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के थोड़े ऊंचा पाए पहुंचा जाता है ऊंचे महलों में रहने से आदमी ऊंचा नहीं होता ऊंचे हेलीकॉप्टरों में हवाई जहाजों में घूमने से आदमी ऊंचा नहीं होता जितने विचार ऊंचे होते जाते उतना वो ऊंचा होता जाता है और जितने विचार हल्के होते जाते उतना वो छोटा होता जाता है आदमी लंबा होने से कोई बड़ा नहीं होता उम्र बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता जितनी समझ बड़ी होती उतना वो बड़ा हो जाता और जितनी समझ छोटी होती उतना वो छोटा हो जाता है जो रुपयों से नहीं हो सकता जो धन और सत्ता से नहीं हो सकता कुटुम्बीय और पड़ोसियों से नहीं हो सकता जिनको जीवन भर तुम साथ में लेकर घूमते हुए लोग जो नहीं दे सकते हैं वे वह बात संत लोग तुमको हंसते हंसते दे देते हैं लेकिन फुर्सत नहीं मिलती क्यों? क्योंकि हम इतने बिखरे हुए हैं इतना हमने आज को फैला रखा है कि हमको अपने घर में लौटने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है सच पूछो कि अपने आत्मा को जानने में परिश्रम की गुंजाइश नहीं ईश्वर को पाने में कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है इतना उल्टा परिश्रम कर लिया कि ईश्वर भी एक कोई बस मजूरी का विषय बन गया ईश्वर पाना कोई मजूरी का विषय बन गया हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान आहार कथी बो ब्रह्म ज्ञान खावे पीवे न करे मन भंगा कहे नाथ में तिश संगा ऐसा कुछ संस्कार ऐसा वातावरण घुस गया वशिष्ठ कहते हैं राम जी इस जीव को बाल्य अवस्था से जो मूरखता के संस्कार न मिले बचपन से इसमें यदि मूडता के संस्कार न सिंचे जाए तो मुक्त होने के लिए कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है बचपन से गलत संस्कारों सींचे जाते हैं। बच्चों में बच्चे को माँ के दे, देख देख निये आप कितना अच्छा लगता है तू बड़ा होगा तू पढ़ेगा तू डॉक्टर बनेगा लोगों को चूसेगा बंगला बनाएगा और सुखी हो अब सुखी क्या दूसरे सुखी है कि ये होगा फिर तो समझते कि ये ये जुटाने के बाद सुख होगा ये ये जुटाने के बाद ये ये करने के बाद सुख नहीं सुख तो अभी तुम सुख स्वरूप हो जितनी इच्छाएं कम उतना सुख ज्यादा और इच्छा नहीं तो परम सुख का भंडार हो गया हो बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश सिकंदर चले गए सीजर चले गए अमेरिका के प्रमुख दिन भर परिश्रम करते थे किसी दुकान में नौकरी करते थे और शाम को किसी विद्यार्थी के किताब उधार लेकर रात को पढ़ते थे एक शाम को देखा कि कोई लक्कड़ ताप में लक्कड़ काट रहा है कटते नहीं पसीने पसीने से तरबर है हृदय भर गया दया से लिया उसका थोड़ा लक्कर काट काटके उसको दे दिए उसने जाके बेचे तो दुगने पैसे हुए उसके हृदय के आशीष मिली उत्साह भरे व्यक्ति को किसी की आशीष मिल जाती है और अपना उत्साह होता है उसके पास शक्ति थी अन जाने में थोड़ा वेदांत था और वो आदमी अमेरिका जैसे बड़े देश का प्रेसिडेंट हुआ इसी बच्चे को यदि कबीर मिल गए होते तो नानक मिल गए होते तो समर्थ रामदास मिल गए होते तो आद्य शंकराचार्य मिल गए होते तो अथवा इस बच्चे की माँ मदालसा होती तो ये बच्चा कहां पहुंचता वो केवल अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होता वो पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट हो जाता लोग उसे शायद न भी जानते हैं लेकिन फिर भी वो हो जाता ऐसे कई महापुरुष जिनको हम नहीं जानते उनके संकल्प मात्र से उथल पाथल हो जाती ऐसे लोग अभी भी है तो जैसा संग एनर्जी सब बच्चों के पास है एनर्जी सब जीव के पास है शक्ति सब के पास है लेकिन जैसा जैसा उनको संयोग मिलता है जैसे पृथ्वी में रस है जैसा जैसा बीज डाल दिया जाता है एक ही सरोवर का पानी और एक ही इलाके के एक ही नंबर की जमीन एक जगह पर गन्ने हो रहा है दूसरी जगह पर मिर्च हो रही है तीसरी जगह पर पुदीना और चौथी जगह पर आलू और पांचवी जगह पर बाजरी तैयार हो रही है क्यों ऐसा है जैसा संयोग ऐसा रस का रूप हो जाता है ऐसे तुम्हारे पास रस स्वरूप आत्मा है चेतना है जैसा संयोग मिलता है तो बस मैं हिंदू मैं सिंधी मैं गुजराती पढूं तो पास हो जाऊं पास हो जाऊंगा तो सुख होगा ये भ्रांति घुस गई उसी रस को हमने उसमें लगा दिया भगवान कोई आकाश पाताल में भगवान कहीं दूर है सुख कहीं दूर है वो भी उसी की सत्ता से मान रहे बंदगी का था कसूर बंदा मुझे बना दिया मैं खुद से था बेखबर तभी तो सिर झुका दिया अंतरण शुद्ध होता है तो महापुरुषों का उपदेश समझ में आ जाए तब पता चलता है कि मेरा सुख कोई आकाश पाताल में नहीं था मेरा इष्ट कहीं इधर उधर नहीं था बिछड़े हैं जो प्यारे से दर भटकते फिरते हैं हमारा यार है हमें हमन को बेकरारी क्या इतना मिल जाए तो सुखी होऊंगा इतना कर लू तो सुखी हो जाऊंगा इतना पाऊं तो सुखी हो जाऊंगा इतना बन जाएगा तो आई निराश कबीर बोलते हैं नहीं कबीर लाल बत्ती दिखाते हैं कि इतना करने के बाद नहीं कुछ करने के बाद सुख नहीं मिलेगा केवल जान लो कि तुम दुखी क्यों हो तुम्हारा जन्म मरण क्यों है तुमको जगत का ज्ञान नहीं उसलिए जन्म मरण हो रहा है जगत न थी जानता ते जन्म मरण चाले छाला चा। न थी ते, ते जन्म मरण था पैसा न थी, थी जन्म मरण था आ दाढ़ी नहीं थी, ते जन्म मरण था नहीं अपने और ईश्वर के बीच क्या फासला है अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं और ईश्वर की व्यापकता का पता नहीं उसलिए जन्ममरण हो रहा है बाहर से हम कितने भी सत्ता सामग्री सहित हो सुखी हो लेकिन जब तक ज्ञान में रुचि नहीं है जब तक ज्ञानवानों का सानिध्य पाकर अपने आप में हम गए नहीं तब तक हम सचमुच बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं ऐसे बच्चों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं आरु रुक्ष मुनि योगम कर्म कारण उच्चते योगा उदस्य तस्व क्षमा योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करो और कर्म करते करते हृदय शुद्ध हुआ हो तो फिर कर्मों में से भी समय बचाकर तुम अपने घर में लौटो तो। अंतर्मुख हो जाओ अपने आप को पूछो ढोलो कौन ये हो गया फिर क्या ये पा लिया फिर क्या ये कमा लिया फिर क्या ये खा लिया फिर क्या ये देख लिया फिर क्या यहाँ पहुंच गए फिर क्या जानसूत राजा जितना राज्य मिल गया जानसूत राजा जितनी धर्मशालाएं कर ली जानसूत राजा जितने अन... सदावृत तो खोल दिए लेकिन फिर क्या अभी तो नाम मात्र रह गया वो भी कथा में कभी कभी सुनने को मिलता नहीं तो जानसूत जैसे कितने राजा आए और चले गए तो हम तुम क्या होते इसलिए समय का पूरा पूरा सदउपयोग करें कि हम लोग बंधन से छूट जाए कमाते क्यों है खाने के लिए और खाते क्यों हैं जीने के लिए और जीते क्यों हैं कि मुक्त होने के लिए जिस विषय से जो कर्म करने से आपको अपनी मुक्तता का अनुभव हो वो सब कर्म पुण्य है और जो कर्म करने से आपको बंधन लगे जो कर्म करने से अंतर वाला आपको जरा सा दंखता रहे वो कर्म पाप है महान सोक्रेटिस सोक्रेटिस से किसी ने पूछा क्या आप इतने महान कैसे हो गए बोले मेरा एक मित्र मेरे साथ में रहता था। मारो भाई बन मरी रह सारू सारू करवा थाय करवान। अने सारू ना हो ये मने ना अने पड़ते हूं कर खूब सीधो दौर कर दी तो तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ बोले बचपन से मेरे साथ रहा वो मित्र अभी भी है और उसी कारण मैं इतना अच्छा बन पाया हूं बोले कौन था मैं कुछ भी करता हूं पहले वो भीतर, भीतर वाले मित्र से मैं पूछ लेता हूं शांति से के, मैं अज्ञानी मैं कुछ जानता नहीं तू जैसा कहे ऐसा, कह, ऐसा कर मित्र ने मैं साथ रख उस मित्र को मैंने साथ में रखा और वो मित्र है सबके पास और सबको कहता रहता है कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है जो सुनता है तो कोई अमल करता है कोई नहीं करता है कोई अमल करता है तो बेड़ा पार हो जाता है नहीं अमल करता है तो फिर वही होता है जैसा सबका हो रहा था मित्र सबके साथ है बड़े में बड़ा गुरु साथ बैठा है बड़े में बड़ा मित्र साथ बैठा है और बड़े में बड़ा गुरु और बड़े में बड़ा मित्र है ये सुनाने के लिए उस मित्र के आवाज नहीं सुन पाते इसलिए बाहर का किसी गुरु के द्वारा भी वही मित्र सुनाने को ही तत्पर हो रहा है बाहर के गुरु गुरु के द्वारा भी सुनाता तो वही है अंत कर्ण शुद्ध होगा तो उस मित्र की आवाज सुनने के कान खुलेंगे और अंतकर्ण अशुद्ध होता है तो उस मित्र की आवाज वासना सुनने को नहीं देती जैसे वो आ रहा था सिकंदर गुरु ने पूछा कहा जाते हो बोले ये रात जीतने को बोले रात जीत के क्या करोगे बोले फिर दूसरा जीतूंगा नायोजनीस ने कहा समझो दूसरा जीत लिया फिर क्या करोगे बोले तीसरा चौथा फिर भारत जीतूंगा नायजनी बोले समझो भारत जीत लिया फिर क्या करोगे बोले फिर शांति से रहूंगा शांति से बाद में शांति से ही रहना है ना तो अभी नदी बह रही है हवाई मुनगुना रही है पक्षी गीत गा रहे हैं ठंडा ठंडा हवा आ रही है खाने को साल भर का है फिर इतना इतना परेशानी मोल क्यों लेते शांति थी जीव छी आनंद लेन शांति ले सच्ची है लेकिन अब निकल पड़ा हूं जाने दो बोले निकल पड़े तो बैठ भी सकते हो वहां जाके ही बैठना इधर उधर होकर भी और ये जरूरी नहीं कि तुम वापस यूनान को पहुंचो ऐसा विजेता होने के बाद तुम सुखी हो जाए ये जरूरी नहीं और बाद में तुम शांति से रह सको ये भी जरूरी नहीं न तू जान्यू जानकी ना थे सवार सुन था बड़े बड़े महात्माओं का शरीर जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उनको भी जवानी में बीमारी ने घेर लिया और मौत के शिकार हो गए। कोई पता है कल की बात का अंगूठे छाप व्यक्ति करोड़पति लाखों पति और डबल ग्रेजुएट पांच सौ की नौकरी के लिए बेचारा अर्जन लिखता है <laughs> ये प्रारंभ वेग का खेल है कर्मों की गति किसने देखा कि तू ये करने के बाद इतना करने के बाद वैसे ही रहेगा ये जरूरी नहीं है अंगूठा जिनको अंगूठे छापे वो करोड़पति पति उनके पास एलएलबी पढ़े लेके लोग नौकरी करते ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ बूढ़ा है रेंक रहा है खाने को नहीं है घर वाले कहते कब मरेगा खा खा कर रहा है रात को नींद नहीं आती है दिन को चैन नहीं पड़ती सुनाई नहीं पता अस्सी साल हुए इक्यासी माँ चाल हुआ जुआन जुआन अभी शादी करके छह महीने के बाद मर गया कोई पता है तू ऐसा मत सोच के मैं जाऊंगा विजेता होऊंगा ये करूंगा बाद में फिर को पहुंचूंगा और आराम से जीऊंगा बात तो आपकी गले तो उतरती है बात तो सच्ची लगती है लेकिन अब निकल पड़ा महाराज गुरु जी नया जीस मुझे जाने तो बोले जाओ और सच तो ये है कि वो पहुंचा नहीं रास्ते में मर गया बेचारा क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज देह गेह धन राज दे दे रहता है जिस घर में वो गेह धन और राज क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज हाथ बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बड़ा कछ दे अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल ए, उपकार तो दूसरे का न कर तो तेरी कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं कम से कम अपना तो उपकार कर और मजे की बात है जो अपना उपकार नहीं कर सकता वो दूसरे के उपकार का कभी ठेका उठाए तो समझो खतरनाक आदमी महात्मा बुद्ध के पास एक सेठ आए उन्होंने कहा कि महाराज मैं अब आपके शरण आ गया हूं और आज के बाद में अपना पूरा जीवन संसार के कल्याण में लगा दूंगा मेरे पास छोटा सा राज्य था अब मैं पूरा राज्य लगा दूंगा भगवान के काम में बुद्ध के आंखों से आंसू टपकने लगे भिक्षु आनंद ने देखा कि क्या बोला तो हमारे गुरु को हमारे गुरु के कोमल हृदय पर ठेस लगा दिया आंखों से आंसू आ गए हमारे गुरु के आंसू हम नहीं देख सकते वो आदमी घबराया बोले हमने तथागत को तो कुछ कहा नहीं हमने तो केवल यही बात कहा था वो खुश हो जाए मैंने कहा मैं मेरी संपत्ति मेरा राज्य अब लोक कल्याण में हम लगा देंगे लोगों की सेवा करने में अपना जीवन बिताऊंगा बुद्ध ने कहा मित्र उसी लिये मुझे रोना आ गया मेरे आंसू टपक गए उसी लिये तूने मुझे कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे दया आती है कि तू दूसरे के कल्याण में लग गया आप तेरा कल्याण कौन करेगा <laughs> तेरा कल्याण तू जब तक तो करने को नहीं होगा तब तक मेरे जैसे तैतीस करोड़ देवता और बुद्ध आ जाए तो भी कल्याण होना मुश्किल है कम से कम अपना कल्याण तो तू करो और कंट करो या न करो अपना कल्याण तू तो करो अपना कल्याण ये कि तुम कर्म करो कर्म में कर्तृत्व न आने दो तीसरी तारीख जो आएगी कर्म करने का मौका मिलेगा हम हमारे ठक्कर नगर में अगले साल अढ़ाई हजार दो हजार बच्चों को भोजन कराए इस साल भी दो अढ़ाई हजार बच्चे बच्चों को भोजन करायेगा हम वाड़ेज में कराएंगे हम कोबेर में कराएंगे हम वो कराएंगे कहने को कह दो हम कराएंगे लेकिन समझ लेना कि अस्तित्व करा रहा है तुम कुछ नहीं हो श्री राम कराने वाला करा रहा है हो रहा है तुम केवल देखते जाओ निमित्त बन गया निमित्त मात्र भवा अर्जुना और निमित्त भी सचमुच बुचो तो निमित्त भी कौन बनता है हाथ निमित बनते हैं अकेले नहीं आंख निमित्त बनती है नहीं आँख की अपनी सत्ता नहीं हाथ की अपनी सत्ता नहीं जिवा की अपनी सत्ता नहीं नाक की अपनी सत्ता नहीं मन की अपनी सत्ता नहीं और तुम उबल तो मैं निमित्त बना मैंने किया तूने क्या किया भाई ये पांच बुतों के पुतले से हुआ है अस्तित्व की सत्ता से हुआ है और अस्तित्व की सत्ता से उन्होंने खाया है खुद ही ने खाया और खुद ही ने खिलाया है बास मजा ले, खाने वाला राम खिलाने वाला राम मेरा में बीच में होता है क्या राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत मेरी चिड़िया तुम भर पेट खा ले मेरी राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत तो राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत संत तुकाराम किसी का खेत लिया था भागीदारी में साझेदारी में और आधा आधा खेत में किया था किसी का वो खेत में जब अन्न लगा तो चिड़िया खाने लगी तुकार सोचते अब इनको भगाऊं क्या जिसको भगाना है ममता को उसी को भगाओ ये खेत मेरा ये अनाज मेरा ये बच्चे मेरे अब मेरा मेरा करके दो तो सदियों से आए अब मेरा मेरा हटाओ लेके बैठ गए राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत <laughs> खाले मेरी चिड़िया तू भर भर पेट खेत के पड़ोसी ने जाके मालिक को कहा कि आप बाबा नालू से बध होमवर्क अर्धो भागता रोज गयो खेत का मालिक आए देखा के सचमुच ये तो सब तो में आएगा नहीं तो आधा आधा करेगा भी कैसे बोले हमारे को हर साल 30 मन आता था तुम्हारे को दिया के 30 नहीं तो 25 मन तो ऐसा आना चाहिए और तुम तो राम जी की चिड़िया राम जी का खेत कर रहे हो हमारे को मिलेगा क्या गांव के सरपंच को आगे आगेवान को लाया बीच में तो कारम ने कहा ठीक है तुम्हारा 25 मन का हो तीस मन का हो तुम्हारा हिस्सा तुम ले जाना बाकी का बच्चे मेरे को देना मेरा पकने दो माल बोले भाजकी का बच्चे नहीं तुम्हारा मैं क्या ले जाऊंगा तुम्हारा तो तुम्हारा रह लेकिन मेरा जाता है उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा तुम धैर्य रखो और कथा कहती है कि समय बीता खड़े में माल आया दिखता था थोड़ा तोलते तोलते उस आदमी के तीस मन गए और बाद में भी बत्तीस पैंतीस मन बढ़ गए तो जो आदमी कर्तृत्व तो छोड़ देता है उसके साथ अस्तित्व अपनी अटखिलिया करता है ओम ओम हो तो कृष्ण कह रहे हैं आरोम योगम कर्म कारणम उचते